जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक उन्नीस पूर्वक पीओ हरिजल को संत श्रेष्ठ दादू दयाल की साखी है ब सरोवर सुर भर भरिया हरी जल निर्मल नीर नबद सरोवर सुभर भरिया हरी जल निर्मल नीर दादू पी वे प्रीतिसों ते अखिल सरी दादू पीवे प्रीत सोम तिनके अखिल शरीर भगवान श्री हमें इनका मर्म समझाने की अनुकंपा करें नानक ने कहा है एक ओंकार सतनाम सत्य का एक ही नाम है वह है ओंकार ओंकार में भारत की सारी खोज समा जाती इस एक छोटे से शब्द में भारत की अनंत अनंत काल की खोज का सारा रस समाया हुआ है जिसने इस एक शब्द को समझ लिया उसने सब समझ लिया जो एक शब्द से वंचित रह गया वो कुछ और समझ ले वो समझने का कोई भी मूल्य नहीं इसलिए इस एक शब्द को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना पहले कुछ प्राथमिक बातें पहली तो बात ओंकार को शब्द कहना ठीक नहीं मजबूरी है कुछ कहना पड़ेगा इसलिए इस शब्द कहते हैं लेकिन ओंकार शब्द नहीं जैसे और सब शब्द हैं वैसा ओंकार शब्द नहीं क्योंकि सभी शब्दों का कुछ अर्थ है ओंकार का कोई भी अर्थ नहीं ओंकार अर्थातीत है शब्द में तो अर्थ होता है ओंकार में कोई अर्थ नहीं है ओंकार शुद्ध ध्वनि है लेकिन उसे ध्वनि कहना भी मजबूरी है कुछ कहना पड़ेगा इसलिए कहना पड़ता है बहुत ध्निया है जगत में लेकिन सभी ध्वनिया दो वस्तुओं के आघात से पैदा होती उनके लिए पारिभाषिक शब्द है आहत नाद दो हाथ को टकराओ ताली बजती है दो पत्थरों को टकराओ आवाज होती है ओंकार अनाहत नाद है वो दो वस्तुओं के टकराव से पैदा नहीं होता वो एक हाथ की ताली है शब्द नहीं कह सकते क्योंकि अर्थातीत है शब्द में तो अर्थ होना चाहिए ध्वनि नहीं कह सकते क्योंकि सभी ध्वनियां आघात से पैदा होती हैं ओंकार अनाहत है वो आघात से पैदा नहीं होता तीसरी बात तुम जिस ओंकार का पाठ करते हो जिस ओंकार की रटन लगाते हो जिस ओंकार का जाप करते हो नानक या दादू उस ओंकार की बात नहीं कर रहे क्योंकि तुम तो जिसकी रटन लगाओगे वो ही आहतनाद हो जाएगा वो भी कंठ की टकराहट होगी तो ओंकार का जाप कोई कर नहीं सकता है ओंकार के जाप के लिए तैयार हो जाओ तुम एक दिन जाप उतरता है इसलिए ओंकार को जाप नहीं कह सकते ज्ञानियों ने उसे अजपा कहा है उसका जाप नहीं किया जा सकता है क्योंकि जाप तो तुम कर सकते हो ओंकार ओंकार ओंकार लेकिन वो तो तुम्हारी कंठ की ही टकराहट है वो तो तुम्हारा ही पैदा हुआ ओंकार है वो तो तुमसे पैदा हुआ तुम्हारी संतान है और जिस ओंकार की चर्चा हो रही है वो तो वो ओंकार है जिसकी हम सब संतान है तुम अपने पिता के पिता नहीं बन सकते जब तुम ओंकार को जपते हो तब तुम पिता को पैदा करने की कोशिश कर रहे हो तब तुम पिता के पिता बनने की चेष्टा में लगे हो नहीं साधक ओंकार को जप नहीं सकता जपने के द्वारा केवल अपने भीतर उस व्यवस्था को निर्मित करता है जिसमें अजबा उतर आए सारी साधनाएं सिर्फ निमंत्रण चेष्टाएं हैं तुम्हें तैयार करने की ताकि तुम्हारी तैयारी में वो संबंध साज बैठ जाए जहां अनाहत बजने लगता है ओंकार जपाने जाता ओंकार सुना जाता है ओंकार जपाने जाता ओंकार हुआ जाता है जब ओंकार उतरता है तब तुम नहीं बचते ओंकार ही रहता है ओंकार महामृत्यु है इसलिए वो महामंत्र है बाकी सब मंत्र है ओंकार महामंत्र है एक बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में तीन बड़े धर्म पैदा हुए है हिंदू जैन बौद्ध तीनों में बड़ा विभेद है सिद्धांतों की बड़ी टकराहट है तीनों की मान्यताएं ऐसी अलग अलग है कि उनमें कोई तालमेल बिठाना संभव नहीं कोई लाख समन्वय बिठा है इन तीन में समन में बैठ नहीं सकता है। वो तो त्रिकोण के तीन कोण हैं उनको तुम पास नहीं ला सकते लेकिन एक मत पर मतपर्व सब राजी हैं वो है ओंकार बौद्ध जैन हिंदू इस एक अनूठे शब्द पर राजी इस संबंध में कोई विरोध नहीं इस संबंध में एकदम मतैक्य है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर भी गौण है उस पर भी विवाद हो सकता है, है या नहीं आत्मा भी गौण है उस पर भी चर्चा चलने की सुविधा है है या नहीं जैन ईश्वर को नहीं मानते बौद्ध तो आत्मा को भी नहीं मानते लेकिन ओंकार को तीनों ही मानते ओंकार लगता है आत्मा और परमात्मा से भी बड़ा निर्विवाद वही एक मालूम होता है और ऐसा केवल भारत के धर्मों के संबंध में ही सच नहीं है भारत के बाहर पैदा हुए धर्म भी ओंकार को अनजाने रूप से मानते हैं उनकी व्याख्या में थोड़ी भूल हो गई है व्याख्या में भूल का कारण है जब ओंकार की ध्वनि सुनी जाती है तो अगर तुम ठीक ठीक सजग ना हुए अगर तुम बिल्कुल ही न मिट गए और तुम्हारे मन कि कहीं किसी कोने कांतर में कोई छाया छिपी रही तो तुम शुद्ध ध्वनि को ना पकड़ पाओगे तुम्हारा मन ध्वनि को उतना तोड़ देगा भारत के तो सभी धर्मों ने मन को मिटाने की चेष्टा की है इसलिए जब मन मिट जाता है तो ओंकार की शुद्ध ध्वनि सुनाई पड़ती भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए जीव इस्लाम ईसाइत उन तीनों ने मन को मिटाने की चेष्टा नहीं की है बल्कि मन को शुद्ध करने की चेष्टा की है शुद्ध होकर भी मन बचता है पूरा नहीं मिट जाता है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है पारदर्शी हो जाता है हवा की तरह हो जाता है तुम छू भी नहीं सकते पता भी नहीं चलता कि है लेकिन होता है मन के न हो जाने पर जो ओंकार सुनाई पड़ा था तब तो हमने ओंकार को सीधा पकड़ लिया मन के होने पर शुद्ध मन के होने पर जो सुनाई पड़ा तो रूप थोड़ा बदल गया मन ने थोड़ी सी झंझट थोड़ी सी विकृति पैदा की इसलिए मुसलमान यहूदी और ईसाइत अपनी प्रार्थनाओं के अंत में जिस शब्द से पूर्ण करते हैं प्रार्थना को अमीन या अमीन वो ओम का ही रूप है और उनके पास भी उसका कोई उत्तर नहीं कि अमीन का क्या अर्थ होता है वो ओम का ही रूप है ओम ओमन अमीन अंग्रेजी में तीन शब्द हैं ओमनी प्रजेंट ओमनी पोटेंट ओमनी साइंट अंग्रेजी भाषा विद बड़ी कठिनाई में पड़ते हैं क्योंकि वो इन शब्दों का मूल नहीं खोज पाते ये आते कहां से है यह शब्द बड़े अनूठे हैं ओमनी साइंड का अर्थ होता है जिसने सब देख लिया लेकिन ओमन कहां से आता है वो ओम का ही रूप है जिसने ओम देख लिया उसने सब देख लिया ओमनी प्रजन का अर्थ है जो सब जगह मौजूद है लेकिन वो ओमन कहां से आता है वो ओम का ही रूप है ओमनी प्रजेंट का अर्थ है जो ओम के साथ एक हो गया वो सब जगह मौजूद हो गया तुम एक जगह हो जिस दिन तुम ओम के साथ एक रूप हो जाओगे तुम सब जगह हो जाओगे ऐसी कोई जगह नहीं होगी जगत में जहां तुम ना होगे तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाओगे ओमनी का अर्थ होता है जिसके पास सारी शक्ति है लेकिन मतलब इतने होता है जिसके पास ओम की शक्ति जिसने ओम को पा लिया सब पा लिया जो ओम के साथ एक हो गया वो सब हो गया जो ओम में डूब गया वो सर्वशक्तिशाली हो गया ये ओम बड़ा अनूठा शब्द है भारत ने जो भी खोजा है अंतर जगत में ऐसे छोटे से सूत्र में समाहित जैसे आइंस्टीन की सापेक्षतावाद की सारी खोज एक छोटे से सिद्धांत में समा जाती है ऐसे ही ओम के छोटे से सूत्र में छोटे से सिद्धांत में भारत की सारी अंतर खोज समा गई बाहर की खोज में तो अभी बहुत कुछ बाकी है इसलिए आइंस्टीन जल्दी ही तिथिवाह आउट ऑफ डेट हो जाएंगे कोई दूसरा उनकी जगह ले लेगा ले ही ली जगह लेकिन ओम के आगे भीतर कोई खोज बाकी नहीं बची वो यात्रा पूरी हो गई वहाँ हम मंजिल पर पहुँच गए इसलिए ओम को कभी भी विस्थापित नहीं किया जा सकता वो सिंहासन पर रहेगा ही तुम उससे दूर भटक सकते हो तुम उसे भूल सकते हो लेकिन उसे तुम सिंहासन से नहीं उतार सकते जब भी तुम घर आओगे तुम तो को सिंहासन पर विराजमान पाओगे अगर तुमने अपने भीतर ओंकार के नाद को गुंजाया और ध्यान रखना कि यह तुम्हारा नाद है अभी तुम्हें असली नाद का पता ही नहीं तो भी तुम्हारे भीतर एक मस्ती पैदा होगी तुम एक, एक मद मस्ती में जीने लगोगे तुम चलोगे और ढंग से स्फूर्ति और होगी उठोगे और ढंग से आंखों में एक नशा छाया रहेगा जैसे जिंदगी में एक पहली दफा उत्सव की घड़ी आई है अगर तुम इस तरह ओंकार की ध्वनि करते रहो करते रहो करते रहो किसी दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारी ध्नी तो जारी है ही एक और धुन तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है उसी दिन पैदा होती जिस दिन तुम्हारी वीणा पूरी कस जाती और तैयार होती साज राजी होता है उस दिन तुम पाओगे एक ध्वनि तो तुम कर रहे हो जो अब कुछ भी नहीं एक फीका स्वर है कार्बन कापी है असली ध्वनि पैदा हो रही है तब तुम अपनी धुन को बंद कर देना तब तुम सुनने वाले बन जाना अब तक तुम करता थे अब तुम सुनने वाले बन जाना अब तुम आंखें गड़ा लेना भीतर अब तुम प्राणों को थाम लेना क्योंकि भीतर जो घट रहा है वो अपूर्व है वो अतुलनीय है उसकी कोई उपमा नहीं भीतर अमरस की धार बहने लगेगी रो रो किसी अपूर्व प्रकाश से भर जाएगा अंधकार गया दुर्दिन गए महासुख बरसेगा मिलन का क्षण करीब आ गया ओंकार तुम शुरू करो मगर तुम खींचे मत जाना प्रतीक्षा करना उस दिन की जिस दिन भीतर का ओंकार फूटने लगे उस दिन तुम जिद मत करना अपने ओंकार को थोपने की उस दिन तुम बिल्कुल चुप हो जाए तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ आयोजन था ताकि रास्ता बन जाए उस ओंकार के बहने के लिए ताकि तुम्हारे यंत्र में मार्ग बन जाए उस ओंकार को झेलने के लिए तुम्हारा ओंकार तो सिर्फ पूर्व तैयारी थी रिहर्सल था असली नाटक तो तब शुरू होता है जब तुम्हारा ओंकार तो गया और उसका ओंकार शुरू हुआ एक ओंकार सतनाम शब्द सरोवर सुभर भरिया जल निर्मल नीर वो जो शब्द का सरोवर है वो लबालब भरा है परमात्मा के जल से हरिजल निर्मल नीर दादू पीवे प्रीत सों तक अखिल शरीर और जो उसे प्रेम से पी लेते हैं वे अखिल ब्रह्म के साथ एक हो जाते उस जल को पीने की कला प्रेम है तुम उसे अपनी प्यास के कारण भी पी सकते हो लेकिन तब परमात्मा का तुम उपयोग कर रहे हो तुम उसे प्रेम से भी पी सकते हो तब तुम परमात्मा को समर्पित हो रहे हो इसे थोड़ा समझ लो तुम ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हो कि तुम चाहो कि परमात्मा तुम्हारे काम आ जाए तब तुम्हारी जरूरत महत्वपूर्ण है परमात्मा गौण है और जिसने परमात्मा को गौण रखा वो नास्तिक है और तुम इसलिए भी प्रार्थना कर सकते हो कि परमात्मा की प्रार्थना आनंद है वो तुम्हारा प्रेम है तुम इसलिए नहीं कि कुछ चाहते हो इसलिए नहीं कि कुछ हो जाए सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हो जैसे कि कोई प्रेम करता है तुमने कभी पूछा कि प्रेम किस लिए करते हो तुम कहोगे बस प्रेम प्रेम के लिए प्रार्थना प्रार्थना के लिए ध्यान ध्यान के लिए दादू कहते हैं दादू पी वे प्रीत सो जो प्रेम से पीता है प्रेम का मतलब ही यह है जो साधन की तरह नहीं पीता बल्कि साध्य की तरह पीता है तिनके अखिल शरीर वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है उसकी सब दूरी मिट जाती है फासले गिर जाते हैं वो एक बूंद की तरह उस सागर में उतर जाता है वो सागर पूरा का पूरा उस बूंद में उतर जाता है कहा से शुरू करो यात्रा की शुरुआत है तुम्हारे ओंकार के नाद से तुम्हारा ओंकार का नाद सिर्फ तैयारी है पूर्व तैयारी है फिर जब असली नाद उठने लगे और तुम्हारी वीणा उस नाद से थिरकने लगे तब अपने हाथ खींच लेना तब तुम एक अनूठे अदृश्य अनाहत संगीत से भर जाओगे तुम नाद ब्रह्म से भर जाओगे उस भरी हुई अवस्था में नशा होगा एक उमर खयाम उसी शराब की बात कर रहा है वो कोई संसार की शराब की बात नहीं कर रहा है तब तुम मदमाते जियोगे तब तुम्हारे उठने बैठने में रस छलकेगा तुम्हारे पास जो आ जाएगा तुम्हारी गंध जिसको छू जाएगी वो नशे में डूब जाएगा और नाचने लगेगा उस मदमस्त दशा को ही जो पा लेता है उसे सत्य की प्रतीति होनी शुरू होती उस बेहोशी में ही मिलता है सत्य क्योंकि वो बेहोशी ही सबसे बड़ा जागरण है और जिसको मिला सत्य संतोष सत्य की छाया है उसके जीवन में परम संतोष छा जाता है परमात्मा को साध्य समझना साधन नहीं प्रेम से पीना कारण से नहीं लाभ की दृष्टि से मत सोचना नहीं तो वंचित रह जाओगे उपयोगिता का भाव ही मत ले जाना वहाँ जो उपयोगिता से चलता है वो हमेशा बाजार में पहुंच जाएगा मंदिर कभी नहीं आ सकता उपयोगिता के सभी रास्ते बाजार की तरफ जाते वहां तो प्रेम के दीवानों की बस्ती है मंदिर की तरफ आना हो तो पागल प्रेमियों की तरफ आना होता है दादू पीवे प्रीतसों तिनके अखिल शरीर सबद सरोवर सुभर भरिया हरिजल निर्मल नीर वो सरोवर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है जिस क्षण तुम राजी हो जाओगे अचानक पाओगे आंख के सामने ही सरोवर है जिस क्षण तुम्हारे भीतर का अनाहत बज उठेगा अचानक पाओगे सब तरफ वही सरोवर है। हैरान होोगे इतने दिन तक कैसे चुकते रहे मछली सागर में प्यासी कबीर कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा वो अचंभा ये है कि मछली सागर में प्यासी चंबा तुम्हारे संबंध में वह अचंभा मैं भी देखता हूं शानो तरफ सरोवर भरा है तुम सरोवर में ही पैदा हुए हो तुम्हारे रोए रोए में सरोवर की तरंगे तुम सरोवर हो और प्यासे आज इतना